मुक्ति और उसके उपाय प्रकृति या माया पौराणिक शास्त्रकार इस अहम तत्व को पुनः सात्विक राजसिक और तामसिक ऐसे तीन प्रधान अंशों में विभक्त करते हैं तामसिक अहंकार के विकृत होने पर उससे पंच तन्मात्र अर्थात सूक्ष्म भूत प्र पंचक उत्पन्न होते हैं सर्वप्रथम स्थूल आकाश का उपादान सूक्ष्म आकाश उत्पन्न होता है उसमें सूक्ष्म वायु का बीज रहता है अतः उससे सूक्ष्म वायु पैदा होती है इससे सूक्ष्म ज्योति सूक्ष्म ज्योति से सूक्ष्म जल सूक्ष्म जल से सूक्ष्म पृथ्वी उत्पन्न होती है प्रथमोक्त तत्वों से शेषोक्त में एक एक गुण अधिक होता है यथा आकाश में केवल शब्द गुण होता है वायु में शब्द और स्पर्श ज्योति में शब्द स्पर्श और रूप जल में शब्द स्पर्श रूप और रस तथा पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इसके बाद भूतों के मिलित सत्वांश में सात्विक अहंकार द्वारा मन और राजसिक अहंकार द्वारा बुद्धि उत्पन्न होती है प्राण राजसिक अहंकार द्वारा और भूतों के मिलित रजो अंश से पैदा होता है ज्ञानेन्द्रिया भूतों के तत्वंश से और कर्मेंद्रियां रजो अंश से राशिक अहंकार द्वारा उत्पन्न होती है इसके अतिरिक्त वैकारिक सात्विक अहंकार से मन के अधिष्ठाता चंद्र और दिख वायु सूर्य इत्यादि इंद्रियों के अधिष्ठाता दस देवताओं की उत्पत्ति होती है वैकारिकान मनोज्ञ दैव वैकारिका दश इन्हें कोई जीवंत देवता न समझ बैठे इस आशंका को दूर करने के लिए महर्षि व्यास ने वेदांत सूत्र में यह कहा है अधिष्ठान ननंतु तदा मननात ज्योति आदि अधिष्ठान द्वारा चक्षु आदि इंद्रिया अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं प्राणवथा शब्दात् प्राण, शब्दात। प्राण विशिष्ट जीवात्मा इंद्रियों का फल भोग करती है तस् च नित्यवात् भोग के विषय में जीवात्मा नित्य है अर्थात मृत्यु के बाद भी जीवात्मा सूक्ष्मदेय की सहायता से इंद्रियों का फल भोग करती है जिस प्रकृति से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है जीवात्मा की उत्पत्ति उस प्रकृति अर्थात प्रकृति के उस अंश से नहीं हुई है जीवात्मा का जन्म स्थान है साक्षात परमात्मा स्वरूप विशुद्ध प्रकृति भूमिरापो नलो खम खमनो बुद्धिव च अहंकार इतम में भिन्ना प्रकृतिरष्ट था अपरेयम इतस्वन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीवभूता महाबाहो ये एकदम धारित जगत गीता भूमि जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये आठ और आखिरी तीन के कारण स्वरूप अहंकार महत्त्व और अविद्या भागवत के तीसरे स्कंध के दसवें अध्याय में अविद्या की सृष्टि का वर्णन है यही प्राणियों से दुर्बुद्धि पैदा करती है इस अविद्या के दो प्रकार हैं आवरण और विक्षेप जिस अज्ञान के द्वारा वास्तविक स्वरूप छुप जाता है वह आवरण है जिसके द्वारा एक वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है वह है विक्षेप जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होने पर आवरण के कारण रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ और विक्षेप के कारण सर्प का भ्रम हुआ मेरी अपर अर्थात निकृष्ट प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं किंतु जीव रूपी जो प्रकृति इस जगत को धारण करती है उसे मेरी उत्कृष्ट प्रकृति जानो शंकराचार्य ने इस कथन के भाष्य में कहा है अन्याम्ब विशुद्धां प्रकृतिम ममात्मभूता विद्धि ही अर्थात जिस विशुद्ध प्रकृति से जीवात्मा का जन्म हुआ है उसे ममात्मभूता अर्थात मेरा स्वरूप के रूप में जानो मुंडक उपनिषद तथा मनुसंहिता श्लोक में परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति के विषय में अग्नि से पैदा होने वाले इस पुलिंग की उपमा दी गई है लेकिन इससे कोई यह न समझे कि जिस प्रकार इस पुलिंग अग्नि से भिन्न कुछ नहीं है उस प्रकार जीवात्मा परमात्मा से भिन्न अन्य कुछ नहीं है पहले कहा गया है कि मनु ने स्वतंत्र जीवात्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है जिस प्रकार सूक्ष्म भूत तन्मात्रा कहलाते हैं उसी प्रकार जीवात्मा के साथ इंद्रियादि मात्रा कहलाते हैं शंकराचार्य ने अपने वेदांत भाष्य में इन्हे प्रज्ञा मात्रा कहा है ये सब अति सूक्ष्म सृष्टि है भागवत में इसे केवल भाव रूपी कहा है ये सभी सूक्ष्म मात्राएं बहुत समय तक असंगत अर्थात अमिलित या अपीकृत अवस्था में थे तब वे जगत निर्माण के उपयुक्त नहीं थे बाद में उपयुक्त समय पर वे सूक्ष्म भूत समूह पंचिकृत हुए इन पंचिकृत भूतों से भू आदि लोकों की सृष्टि हुई पंचभूतों की आदि सूक्ष्म अवस्था जगत निर्माण के उपयुक्त नहीं थी काल क्रम से सूक्ष्म भूतों के आधे अंश के साथ दूसरे चार भूतों के अष्टम अंशों के मिश्रण से प्रत्येक की पुष्टि और परिणति हुई इसी प्रक्रिया को पंचीकरण कहते हैं यथा पंचीकोति भगवान प्रत्येक वेदादिक्विधा विधाय चैचकम चतुर्धा प्रथम पुनः स्वस्वेतर द्वितीयाश योजना पंच पंचते पंच पंचदशी परमेश्वर आकाशादि पंच भूतों का पंचीकरण करते हैं अर्थात आकाशादि प्रत्येक सूक्ष्म भूत को पहले दो अंश में विभक्त करते हैं उसके बाद इनमें से एक एक के चार चार भाग करके अन्य चारों भूतों के आधे अंश के साथ जोड़ने से प्रत्येक भूत ही पंच पंच अर्थात पांच भूत युक्त हो जाता है वेदांत से भिन्न शास्त्रों का मानना है कि मिलित पंच भूतों और इंद्रिया इंद्रियादि से युक्त जीवात्मा काल क्रम से सुवर्ण और सूर्य की तरह प्रकाश युक्त एक बृहद अंडे के रूप में परिणित हुआ तदंड तदंडम अभवद्दीम समप्रभम तस्मिन् तस्े स्वयं ब्रह्मा सर्वोक पितामह इसमें स्वयं सर्वलोक पितामह ब्रह्म ने जन्म लिया एक वर्ष रहने के बाद ब्रह्मा के चिंतन मात्र से कि अंडा विभक्त होवे वह दो भागों में विभक्त हो गया ऊपर का स्वर्ग और नीचे की पृथ्वी हुई लेकिन यह ब्रह्मांड के भीतर समझना चाहिए पहले पंचभूत मिले हुए थे अतः वह अत्यंत तरल था धीरे धीरे मूल अंड स्वरूप पृथ्वी पर जल ज्योति वायु और आकाश अलग अलग रूप से जमने लगे जल पृथ्वी का कारण है और उसकी अपेक्षा हल्का होने के कारण जल पृथ्वी को चारों ओर से घेरकर तथा प्लावित करके रहा वर्तमान काल के भूत तत्वविद विद्वानों ने निरूपण किया है पृथ्वी का जल पहले पृथ्वी की उष्णता के कारण वाष्प के रूप में पृथ्वी को घेरे हुए था समय के अनुसार पृथ्वी के शीतल होने पर वह बाष्प राशि जल में परिणित हो गई और उसने पृथ्वी को प्लावित किया और घेर लिया इस प्रकार ज्योति ने जल का वायु ने ज्योति कर और आकाश ने वायु वेस्टन किया घेर लिया अर्थात मुख्य या प्रधान भूत गौड़ या अप्रधान भूतों का वेस्टन कर परस्पर उनके आवरण हो गए इसके अतिरिक्त पौराणिक विद्वानों ने महत्व और अहंकार को भी दो आवरण स्वरूप माना है उस समय चारों ओर जल ही दिखाई देता था जल से पृथ्वी को प्रकट करने के लिए परमेश्वर नियंता के रूप में इस जल में ही व्याप्त हो गए थे इस अवस्था को लक्ष्य करके शास्त्रकार उन्हें नारायण कहते हैं नर अर्थात जल उसमें जो अवस्थित थे वे नारायण एंड दिट ऑफ गाड मूड अपॉन फेस ऑफ द वाटर इसके बाद जलमग्न पृथ्वी उठी अर्थात जल से पृथ्वी को निकालने के लिए परमेश्वर ने पर्वतों की सृष्टि की और साथ ही समुद्रों को भिन्न स्थानों में स्थापित किया जल से निकलने को ही शास्त्र में कल्प कहा गया है प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा का नाम धारण कर पूर्व पूर्व कल्पों के अनुरूप पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करते हैं यही उनका दिन है तथा कल्प के अंत में उनकी रात्रि होने पर पृथ्वी रूप अंड जल से प्लावित हो जाता है तब वे पुनः सो जाते हैं लेकिन जलव्यापी नारायण उस समय जागृत रहते हैं ब्रह्मा के ऐसी सृष्टि को दैनंदिन या प्रात्ययिक सृष्टि कहते हैं ब्रह्मा की सृष्टि प्रत्येक कल्प के अंत में नैमित्तिक प्रलय के समय नष्ट हो जाती है किंतु प्राकृत सृष्टि प्राकृतिक प्रलय या महाप्रलय के बिना नष्ट नहीं होती प्राकृतिक प्रलय में महत अहंकार तन्मात्र आत्मा मात्रा या स्थूल जगत आदि कुछ भी नहीं रहता सब प्रकृति में लीन हो जाते हैं सब जीव की प्रकृति के उत्कृष्ट अंश में बीजावस्था में सुसुप्ति अवस्था की तरह कारण देह में अवस्थान करते हैं इस कारण देह में भी परमात्मा जीव के सखा के रूप में रहते हैं इस समय ब्रह्मा और जलव्यापी नारायण भी नहीं रहते केवल निर्गुण निष्क्रिय परमात्मा अपने स्वरूप में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में केवल प्रतिष्ठित रहते हैं भगवान रामचंद्र ने कहा है ब्रह्मा विष्णुस्ुद्रच सर्वा भूत जात नाशमेवाणुधावती सलिलीव वाव ब्रह्म विष्णु रुद्र एवं सभी देवतादि प्राणी तथा सभी स्थावर जंगम वस्तुएं नाश की ओर उस प्रकार धावित होती हैं जैसे सभी जल वाढ़ की ओर योगवासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में काल कि भृगु के प्रति यह उक्ति है ग्रस्ता विशीर्णा रुद्रकोट यह मुक्तानि भुक्तानी विष्णु वृंदा क्व न शक्ता वयम मुने हे मुने मैंने संसार समूहों को ग्रास किया है कोटि कोटि रुद्र नष्ट किए हैं और विष्णुओं का भक्षण किया है मैं किसका नाश नहीं कर सकता परमेश्वर ने पर्वतों की सृष्टि की और साथ ही समुद्रों को भिन्न स्थानों में स्थापित किया एंड गॉड सेड लेट वाटर्स अंडर द हेवन बी गेदर्ड टुगेदर अंडू वन प्लेस एंड लेट द ड्राई लैंड एपियर एंड इट वाज सो यहाँ तक जिस सृष्टि की बात कही गई उसका नाम है सर्ग या प्राकृतिक सृष्टि अब विसर्ग या वैकृत सृष्टि का वर्णन होगा इसे ब्रह्मा की सृष्टि भी कहते हैं पुराणों में ईश्वर की सृष्टि संबंधी बुद्धि या महत को ब्रह्मा कहा गया है महत परमेश्वर की इच्छा द्वारा प्रेरित हो सृष्टि करता है मनु ने अंड से उत्पन्न अर्थात अंड में स्थित परमेश्वर के नियंत्रण रूप को ही ब्रह्मा कहा है भागवत में यह वर्णन पाया जाता है कि विष्णु की नाभि से उत्पन्न पद्म पर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई किंतु अन्य स्थान पर व्यास देव स्वयं लिखते हैं कि सृष्टि क्रिया के प्रत्येक स्तर पर उस एक ही परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि नाम दिए गए हैं तत्सृष्ट तदेवानुप्रविश जगत की सृष्टि कर परमेश्वर ने एक अंश से उसमें प्रवेश किया ब्रह्म के इस अनुप्रवेश की ही शास्त्रकारों ने कई स्थानों पर ब्रह्मा के जन्म ग्रहण के रूप में कल्पना की है ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि उद्भिद द्वितीय तिरक तृतीय मनुष्य और देवता और चतुर्थ कुमार, अर्था, अर्थात सनत कुमार आदि अर्थात मनुष्य और देव उभयात्मक इसे प्राकृत वैक्रिक सृष्टि कहते हैं इन सबसे भिन्न ब्रह्म की एक और प्रकार की सृष्टि की बात शास्त्रों में मिलती है वह है अनुग्रह सृष्टि पंचमो अनुग्रह सर्ग स चतुर्धा व्यवस्थित विपर्यतया चया तुष्टया तथा पद्म और मत्स्यपुराण पंचम अनुग्रह सर्ग चार प्रकार का है विपर्यय अशक्ति सिद्धि और तुष्टि योनि स्थावरेश विपरियाशक्ति सीधात्मनो मनुष्यास्तु तुष्टिदेवेशु कृष्णस वायुपुराण स्थावर अर्थ उद्भिदादि पदार्थों में विपर्य बाध, बाति अर्थ पक्षी आदि में आसक्ति देवताओं में तुष्टि अर्थात ध्रुव तुष्टि और गंधर्वादि में विषयों की तुष्टि एवं मनुष्यों में सिद्धि होती है परमेश्वर ने मनुष्यों को गंधर्वादि की तरह विषय तुष्टि प्रदान नहीं की है इससे उनका मनुष्यों पर अनुग्रह ही प्रकाशित होता है देवताओं को भी परमेश्वर ने भले ही ध्रुव तुष्टि दी हो पर मानवों को इसके बदले सिद्धि देने के कारण मानव ही परमार्थ के क्षेत्र में जय प्राप्त कर पाते हैं जो हो इस बात से शास्त्रकारों ने मनुष्य जीवन के अत्यंत महान उद्देश्य का परिचय दिया है सिद्धि लाभ ही मानव जीवन का उद्देश्य और चरम लाभ है भागवत में इस अनुग्रह सृष्टि का कोई उल्लेख नहीं है